श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ उनतालीस तेईस अप्रैल अठारह सौ छियासी श्री रामकृष्ण अहेतुक तो कृपा सिंधु संध्या होने पर श्री रामकृष्ण के कमरे में दीपक जलाए गए ब्राह्म भक्त श्रीयुक्त अमृत बसु उन्हें देखने के लिए आए हैं श्री रामकृष्ण उन्हें देखने के लिए पहले ही से उत्सुक थे मास्टर तथा दो चार भक्त और बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण के सामने केले के पत्ते में बेला और जूही की मालाएं रखी हुई है कमरे में सन्नाटा छाया है एक महायोगी मानो चुपचाप योग युक्त होकर बैठे हैं श्री रामकृष्ण एक एक बार मालाओं को उठा रहे हैं जैसे गले में डालना चाहते हों। अमृत सत्स ने क्या मालाएं पहना दूं? मालाएं पहन लेने पर श्री रामकृष्ण अमृत से बड़ी देर तक बातचीत करते रहे अमृत अब चलने वाले हैं श्री रामकृष्ण तुम फिर आना अमृत जी आने की तो बड़ी इच्छा है बड़ी दूर से आना पड़ता है इसलिए हमेशा मैं नहीं आ सकता श्री कृष्ण। तुम आना यहाँ से बग्घी का किराया ले लिया करना अमृत के लिए श्री कृष्ण का यह अकारण स्नेह देखकर भक्तगण आश्चर्यचकित हो गए दूसरे दिन शनिवार है 24 अप्रैल श्रीमा अपनी स्त्री तथा सात साल के लड़के को लेकर श्री रामकृष्ण के पास आए हैं एक साल हुआ उनके एक आठ वर्ष के लड़के का देहांत हो गया है उनकी स्त्री तभी से पागल की तरह हो गई है इसीलिए श्री रामकृष्ण कभी कभी उसे आने के लिए कहते हैं रात को श्री माता ऊपर वाले कमरे में श्री रामकृष्ण को भोजन कराने के लिए आई श्री की स्त्री उनके साथ साथ दीपक लेकर गई भोजन करते हुए श्री रामकृष्ण उससे गृह गृह ग्रिह, घर गृहस्थी की बातें पूछने लगे फिर उन्होंने कुछ दिन श्री माता जी के पास आकर रहने के लिए कहा इसलिए कि इससे उसका शोक बहुत कुछ घट जाएगा उसके एक छोटी लड़की थी श्री माता जी उसे मान मई कहकर पुकारती थी श्री रामकृष्ण ने उसे भी ले आने के लिए कहा श्री रामकृष्ण के भोजन के पश्चात श्रीमा की स्त्री ने उस जगह को साफ कर दिया श्री राम के साँस कुछ देर तक बातचीत हो जाने के बाद श्री माता जी अब नीचे के कमरे में गई तब श्रीमा की स्त्री भी उन्हें प्रणाम करके नीचे चली आई रात के नौ बजे का समय हुआ श्री राम भक्तों के साथ उसी कमरे में बैठे हैं गले में फूलों की माला पड़ी हुई है श्री पंखा झल रहे हैं श्री रामकृष्ण गले से माला हाथ में लेकर अपने आप कुछ कह रहे हैं उसके पश्चात प्रसन्न होकर उन्होंने श्रीमा को वह माला दे दी